हरा कद्दू नॉर्थ कैरोलिना की एक लोक कथा कभी भी कद्दू को पकने से पहले मत तोड़ो नहीं तो एक भूत की तरह वो कद्दू तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा ऐसी कहावत लोगों के बीच प्रचलित है लेकिन एक बूढ़ी औरत को एक कद्दू कल्छे की बहुत जरूरत है और ऐसे अंधविश्वासों को वह मानती ही नहीं परंतु जब वह एक कच्चे कद्दू को तोड़कर घर ले आती है तो वह कद्दू नॉर्थ कैरोना की नॉर्थ कैरोलि की पहाड़ियों से भी बड़ा उपद्रव मचा देता है अमेरिका की इस लोक को सी डब्ल्यू हंटर ने एक सुंदर ढंग से कहा है यह कथा एक ऐसे उत्पाती कद्दू की है जो तेंदुए से भी अधिक तगड़ा है और लोमड़ी से भी अधिक चालाक लेकिन क्या वो एक लड़के से अधिक होशियार है सी डब्ल्यू हंटर ने इस रोचक कहानी को आर एम वार्ड की रचनाओं में पहली बार पढ़ा था वार्ड ने यह कहानी अपने 80 वर्षीय दादा हरमन से सन अठारह के आसपास सुनी थी हरमन ने इस कहानी को अपने दादा से सुना था और उन्होंने बताया था कि यह कहानी उन्होंने उन लोगों से सुनी थी जो अमेरिका में बचने के लिए सबसे पहले आया था पर संभव है कि यह कहानी उससे भी पुरानी हो नॉर्थ कैरोलीना विश्वविद्यालय के डॉक्टर चार्ल्स जुब का कहना है कि अमेरिका के मूल निवासियों की लोककथा नाराज लुढ़कने वाला पत्थर हरे कद्दू की कहानी से मिलती जुलती है उस लोककथा में भी एक निर्जीव वस्तु जीवित होकर खूब उपद्रव मचाती है कोई नहीं जानता कि इन दोनों कहानियों में कितना सीधा संबंध है पर हरे की रोचक कहानी आपको खूब गुदगुदाएगी बहुत समय पहले की बात है एक नदी के पार एक पहाड़ी के ऊपर एक बूढ़ी औरत रहती थी एक दिन नदी किनारे वह कद्दू कलछे से पानी निकालकर अपनी बाल्टी भर रही थी अचानक उसका कलछा नदी में गिर गया वह हे प्रभु भी न चिल्ला पाई कि कलछा नदी की तेज धारा में बह गया अब उसके पास कोई और कलछा न था इस कारण एक कलछे की जरूरत एकदम आ पड़ी उसके घर के पास कद्दूओं की एक बेल लगी थी वह सीधी बेल के पास आई बेल पर बहुत सारे हरे चिकने कद्दू लगे थे वैसे ही जैसे क्रिसमस पेड़ पर सुंदर सुंदर खिलौने लगे होते हैं लेकिन एक भी कद्दू पका ना था सबसे सब कच्चे थे। मत तोड़ तो कद्दू तुम्हारे पीछे जाएगा। और उस ने इस कहावत की कोई परवाह न की ऐसे अंधविश्वासों को वह मानती ही न थी उसे तो बस एक कद्दू चाहिए था कलछा बनाने के लिए और वो भी तुरंत उसने झटका देकर बेल से एक बड़ा हरा कद्दू तोड़ लिया उस कद्दू को अपने घर ले आई कद्दू को सुखाने के लिए अंगीटी के पास एक कुर्सी के ऊपर उसे रख दिया फिर वो मक्खन बिलौने बैठ गई वही मक्खन वो शाम के समय रोटी पर लगाकर खाने वाली थी कमरे में पूरी खामोशी थी सिर्फ मक्खन बिलोने की आवाज आ रही थी तभी घर घर घर की आवाज आई और कद्दू लुड़क कर बूढ़ी औरत ने कद्दू को उठाकर फिर से कुर्सी पर रख दिया फिर से घर घर घर की आवाज हुई और कद्दू फिर से लुढ़क कर नीचे आ गिरा अगर तुम कुर्सी पर आराम से नहीं बैठ सकते तो इस मेंटल पीस पर बैठ जाओ बुढ़िया औरत ने कहा और कद्दू को उठाकर अंगीठी के ऊपर बने मेंटल पीस पर रख दिया। अगर। पर जैसे ही वह मखन ने बैठी हरा कद्दू मेंटल पीस पर गड़गड़ाहट गर के साथ इधर उधर लुढ़कने लगा मेंटल पीस पर रखी चीजों को यहां वहां धकेलने में उसे मजा आ रहा था फिर कद्दू कूदकर बुढ़िया औरत की ओर आया और उसके सिर पर उछलने लगा एक दो तीन डर के मारे औरत ऐसी उछली कि पूछो मत वो कूद कर घर के बाहर आ गई और चीखते चिल्लाते रास्ते पर दौड़ने लगी हरा कद्दू भी तेजी से उसके पीछे दौड़ा आया बूढ़ी औरत की पिटाई करने की वो पूरी कोशिश कर रहा था भागते भागते बूढ़ी औरत एक तेंदुए के घर के निकट पहुंच गई क्या बात है ऐसे क्यों भाग रही हो तेंदुए ने पूछा ये भगवान वो चिल्लाई एक हरा भूत की तरह मेरे पीछे पड़ा है वो मुझे पीट रहा है भीतर आ जाओ तेंदुए ने कहा मैं उस कद्दू निपट लूंगा औरत और पीछे -पीछे तो तो को पीटने लगा दूर अटो बूढ़ी औरत चिल्लाई पर हरा कद्दू उसे पीटता धकेलता रहा वह वहां से भाग खड़ी हुई हरा कद्दू भी हवा में उड़ता हुआ उसके पीछे लगा रहा ऐसा लग रहा था जैसे मधुमक्खिया भिन भिना रही हो बुढ़ी औरत भी घबराहट में चिल्ला रही थी वह भागती रही जब तक कि वह थककर चूर न हो गई तभी वो लोमड़ी के घर के पास पहुंच गई वो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कई तेंदुए उसका पीछा कर रहे हो क्या बात है क्या हुआ लोमड़ी ने पूछा एक उद्दंड हरा कद्दू मेरे पीछे पड़ा है मुझे बार बार पीट रहा है बितर आ जाओ लोमड़ी बोली मैं उसकी धुनाई कर दूंगी बेतासा भागती वो लोमड़ी के घर के अंदर आ गई लेकिन हरा कद्दू भी पीछे आ धमका लोमड़ी उस पर झपटी लेकिन उसने घूमकर लोमड़ी को जोर से एक ठोकर मारी फिर वो बूढ़ी औरत क्यों और आया दूर अटो वह चिल्लाई और लोमड़ी के घर से भाग खड़ी हुई हरा कद्दू भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया बूढ़ी औरत सड़क पर भाग रही थी कद्दू भी उसके पीछे आ रहा था और उसकी पिटाई करने की पूरी कोशिश कर रहा था अपनी जान बचाने के लिए बूढ़ी औरत चीखती चिल्लाती गिरती पड़ती यहाँ वहां भागती रही वह एक लड़के के घर के पास पहुंची यह सब क्या हो रहा है लड़के ने पूछा बहुत कुछ हो रहा है एक हरा कद्दू भूत की तरह मेरे पीछे पड़ा है और मेरी पिटाई कर रहा है अम्मा आप अंदर आ जाओ मैं उस हरे कद्दू को देख लूंगा लड़के ने बूढ़ी औरत से कहा अब वो लड़का था तो छोटा परथा बहुत होशियार और फुर्तीला वह दरवाजे के पीछे छिप गया हरे कद्दू ने दरवाजे से अंदर झाककर देखा बूढ़ी औरत की पिटाई करने के लिए वो तेजी से लुढ़कता हुआ अंदर आया तभी लड़का दरवाजे के पीछे से बाहर आया और चिल्लाया हरे कद्दू मुझसे बचकर रहना इतना कहकर वो कद्दू के ऊपर कूद गया और उसके ऊपर बैठ गया और उसे कुचल डाला दोनों ने खूब जोर से ताली बजाई बुढ़िया औरत ने एक झाड़ू से कुचले हुए कद्दू के टुकड़े समेट कर अंगीठी में जलने के लिए डाल दिए उन टुकड़ों के जलने से ऐसी आतिशबाजी हुई जैसे वहां पर किसी ने न देखी थी न कभी पहले न कभी बाद में धूम धड़ाके के साथ कद्दू के सारे टुकड़े जल गए उसने एक डरावनी चीख मारी और हरे रंग के धुएं में सदा के लिए गायब हो गया बच्चे तुमने उस हरे कद्दू का सही निपटारा किया अब मेरे साथ चलो हम बढ़िया दावत करेंगे और खुशियां बनाएंगे तेंदुआ और लोमड़ी भी बूढ़ी औरत के घर आ गए उसने सबको बिस्किट दिए जिन पर घर में बना मक्खन लगा था सब खूब खाया सब अपनी उंगलियाँ चाटते रह गए कद्दू को बनाने के लिए बुढ़िया औरत ने कोई कच्चा कद्दू न तोड़ा उसने कद्दू के पकने का इंतजार किया वो समझ गई थी कि कभी भी कद्दू को पकने से पहले मत तोड़ो नहीं तो वो एक भूत की तरह वो कद्दू तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा